म वा प्रत्यक्ष ब्रह्मा ऋत्या सत्यम वाले तन्मत अवतु वक्ता शांति ओ सहना सहन सह वीर पर वै तेजस्वीनाधीतमस्त वै ओ शांतिशाशा शांति ओ यसा मृषभो विश्व छंदोभ्योंमृता संभव स मेन्द्रो मेधयास्नोत अमृत देवधरण भूयासम शरीर मेंचर्षण जेप मे मधुमत्तम कर्ण्या भूरिश्रुवकोशी मे भया श्रुत मे गोपाया शांति शांति शांति ओ अहम वृक्षशिरे ऊर्द पवित्र वाजीव समृतमस् गहिण सवर्च सुमेधाक्षिशंकोदचनम शातिशाशाति ओम पूर्ण मिद पूर्ण पूर्णमुदच्यते ूर्ण पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शातिशि ओ आप्या ममणचु्रोत्रींद्रिया चर्वा सर्व ब्रह्मपनिष मह ब्रह्म निराकुरी महमानोदराकरणमस्तरास्तु निरते य उपनिषत्सु धर्मस्थ संतु, संतु, ते ओम ओम शांति शांति शांति, शांति ही। ओ शातिशाशा ओ वा मन प्रतिष्ठिवाचिप्रति आर्मेधि वेदश मृत मे मां प्रभाषी कलेनाता सन्दृत वदिष्या सत्यँ वजिष्या तं मां तद अवतुवता हवतु वक्ता ओ शातिशाशा ओ भद्रपिवात मन ओ शांति शांति शांति, शांति द्रंग कर्णे शिणुआमदेवा भद्र पश्येम शिवी स्थिस्प्वासनिजेमदेवृत यदा स्स्तिने न्रो वृधश्रवा स्स्ती नोषा विश्व स्स्ति नक्ष हरिष्ठनेस्ति नो बृहस्पतिदा ओ शाति शांति शांति, शांति ओ यो ब्रह्माण विदापूर्व यो वै वे वेद प्रिणोती तस्म तम हदमात्मु प्रकाशमो वै शह प्रपत् शांति शांति शातिशाशा ओ नमो ब्रह्मादिब्रह्म विद्यासप्रदायकर्तभ्यो वंशर्षिभ्यों महभ्यो नमो गुरुभ्योप्लविता प्रत्यवतो नारायणं प्रत्यगत्मे ब्रह्मस्मे नाराण पद्मं व्यासं शुत्रपराशप महां ंद्रमता शिष्य श्रीशंकर्यमता पद्म पादस्तामक शिष्य तम तोन स्मदु संततम नोस् नमः श्रुतिस्मृतिसुराल करुणाल नमा भगवत्म शंकर लोकशंक शंकर शंकरचार्य सूत्र भाष्य वंदे भगव मूर्ति वेद विभा व्योम वजहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शांति शांति शांति कृष्ण यजुर्वेदिया कठोपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का द्वितीय बल्ली में नव मंत्र विचार आरंभ किए थे टीका में देख रहे थे संख्य जैसे पुरुष नाना स्वीकार करते हैं और उसके लिए वो लोग अनुमान भी देते हैं पुरुष बहव तीन हेतु दे दिया जन्म मरण करना नियमांत अयुगप प्रभृतेश्च त्रैगुण्य विपर्याच ये तीन हेतु से पुरुष नाना ये सिद्ध होंगे तो इस प्रकार की ये सब अनुमान अथवा ये तर्क ये सब श्रवण होने से चित्त में संशय होता है कि यह आत्मतत्व तो ये एक है अथवा नाना है वो लोग अनुमान देते हैं तो ये संशय होने से चित्त स्थिर नहीं होता है आत्मतत्व तो का स्वरूप में स्थिर नहीं होता है इसलिए चित्त स्थिर करने के लिए कहते हैं आगे जन्म मरण करना प्रतिनियम अयुगप प्रवृतिय पुरुषभौत्व सिद्धं त्रैगुण्य विपरय छ वह कार्य का है त्रैगुण्य इति ची नानात्मा नाना आत्मा सांख्य के द्वारा व्यवस्थिता व्यवस्था किया गया इति अनेक तार्किक बुद्धि विरोधात ये सब सांख्य योग न्यायिक ये सब नाना आत्मा स्वीकार करते हैं वो सबके सिद्धांतों को सुनते सुनते कहते हैं बुद्धि फिर संशयग्रस्त हो जाती है विरोध होने से बुद्धि में विरोध हुआ सब विरोध अर्थात तो नाना मत श्रवण होने से सर्व पुरवर्ती एवं आत्मा इति न चित्त स्थैर्यम संभवती सभी शरीर में आत्मा एक है इस प्रकार की चित्त स्थिरता नहीं प्राप्त होता है अर्थात तो इस प्रकार की निश्चय नहीं हो जाता है ये आशंक्य यहाँ तक आशंका दिखा करके सिद्धांत कहता है यह जो पुरुष में बहुत तो नानात्व पर सिद्ध करते हैं यह स्वाभाविक नानात्व तो है अथवा औपाधिक नानात्व तो। औपाधिक अर्थात उपाधि तो के चलते नानात्व तो हो रहे स्वभाव से वो नाना नहीं है कोई उपाधि जैसे आकाश में उपाधि आ गया घट मठ करक इत्यादि तभी यह नाना आकाश हम कह देते हैं उपाधि दर्शन होने से उपाधि में उपधेय को विभाजन कर देने का सामर्थ्य है ऐसा हम मानने से अगर हम घटों को देख रहे हैं और हम मान रहे हैं कि घटो का सामर्थ्य नहीं आकाश को विभाजन करने का तो फिर हम आकाश का भेद दिख जाएगा नहीं दिखेगा हम उपाधि को देख रहे हैं और उपाधि में सामर्थ्य है कि उपधेय को विभाग कर देने का घट को देख रहे हैं मान रहे हैं कि घटो ही आकाश का विभाजन कर देगा तभी इस प्रकार बुद्धि होगी कि घटा आकाश जैसे हम कहेंगे गंगा जी में हमें लेकर के जाल होता है प्रवाह चलता है और हम उसमें एक जाल डालेंगे हमारी बुद्धि हो जाएगा कि गंगा प्रवाह ये विभाग भी भी हो गया नहीं होगा क्यों उसे हमारा बुद्धि है कि जाल का सामर्थ्य नहीं है कि जल को विभाजन कर देगा किंतु घट जब देखते हैं कहते हैं घटो ही आकाश को विभाग कर दिया इस प्रकार की बुद्धि हो जाती है क्यों कहते हैं कि संस्कार पड़ा है ये स्थूल पदार्थ है ये विवाह कर देगा आकाश का तो दृष्टिगोचर ही नहीं हो रहा है इस प्रकार के अर्थात हमारा बुद्धि में जैसे सब संस्कार बन गया उपाधि के चलते भेद दिखता है जैसे आकाश में दृष्टांत तो है इसी प्रकार के आत्मा में भी जो भेद है उपाधि के चलते उपाधि अंतकरण तो नाना अंतःकरण होने से या आत्मा में भेद अगर इस प्रकार के आप कहते हैं सिद्धांत कहता है औपाधिक भेद साधने औपाधिक भेद तस्य साधन तो उपाधि के चलते भेद और उस भेद का अगर आप मतलब सिद्ध करने चल रहे हैं तो हम कहेंगे कि सिद्ध साधनम अर्थात तो उपाधि को ले करके उपाधि को आश्रय करके ही भेद स्वरूप वास्तव भेद नहीं है तो आप भी उपाधि को लेकर के भेद सिद्ध कर रहे हैं हम कहते हम तो मानते हैं उसको आप व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं और उपाधि का भेद साधने सिद्ध साधनम पुरुषों में जो आप नाना तो सिद्ध करते हैं उपाधि के चलते तो वास्तव नहीं है तो वेदांति कहते हैं हम इसको स्वीकार करते हैं और स्वाभाविक भेद साधने पुरुष में स्वाभाविक भेद अगर आप सिद्ध करना चाहेंगे सिद्धांत तो कहता है कि च अनेकांतिकत्वम अनेकांतिकत्वम अर्थात हेतु रास्ती साध्यम नास्ती इस प्रकार स्थिति को अनेकांतिक कहा जाता है व्यभिचार कहते हैं यहाँ व्यभिचार वास्तविक त्रैगुण्य विपरीत है और अयोग पद प्रवृति है वहां बहुत तो रहेगा जैसे कहेंगे सब अनात्म पदार्थ में तो यहाँ अनेकांतिकों का, का अर्थ हो गया आपका जो पक्ष है यहाँ पक्ष क्या है पुरुष पुरुष में यह जो हेतु सब है जन्म मरण करणा नाम प्रतिनियमात जन्म मरण करण ये सब प्रति प्रति पुरुष के प्रति भिन्न है त्रैगुण्य अयुगप प्रवृति पुरुष में अयुगपद एक साथ सभी पुरुष में प्रवृत्ति नहीं हो रहे हैं त्रैगुण्य विपर्यात पुरुष में तीनों गुणों का प्रत्येक पुरुष में अलग अलग दिखता है यह जो तीन आप हेतु दिखाते हैं ये हेतु आपका पक्ष में रहना चाहिए किंतु पुरुष में ये जन्म मरण करण ये सब पुरुष में है ये आप कैसे सिद्ध करेंगे और आयुगपद प्रवृत्ति ये पुरुष में क्योंकि सांख्य लोग भी पुरुष को पुष्कर पलाश निर्लेप कहते हैं असंगे पुरुष का किसी के साथ संबंध नहीं होगा संबंध नहीं होगा तो जन्म मरण करण ये सब कहाँ आ जाएगा पुरुष को नित्य कहेंगे और जन्म मरण होगा ये कैसे होगा और अयुगपद प्रवृत्ति पुरुष असंग है प्रवृति कैसी होगी और त्रय गुण विपर याद एक गुणों के साथ इसका संबंध ही नहीं है तो इसलिए ये सब हेतु पक्षी पुरुष में सिद्ध नहीं होगा और पक्षी हेतु अभाव स्वरूपासिद्धि अर्थात ये अनेकांतिक्व जो कहा गया इसका अर्थ स्वरूपासिद्धि ले लेंगे अर्थात ये हेतु साध्य को सिद्ध नहीं करवा पाएगा तात्पर्य ये हो गया अनेकांतिक दर्शयित प्रक्रमते तो उपक्रम आरम्भ करते हैं है, क्रमो धातु प्रमु पाद विक्षेप है पर आत्मनिपद हो गया सिद्धांत तो कहता है कि उपाधि को लेकर के आत्मा में भेद हम स्वीकार करते हैं और वास्तव भेद ये नहीं है आप हेतु ही सिद्ध नहीं कर पाएंगे आत्मा में भाष्य में अनेक तार्किक प्रमाण अपि आत्मिकत्व विज्ञानं अनेकताबु विचाता प्रमाणपन्नमी आत्मकत्जान असक उच्यमुदुबुद्धीना ब्राह्मणानं चेतसी न इति आधीयत तत्तिदन पुनः आदरवतीन आह श्रुति आगत है अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालित अंतकरण ब्राह्मणा नाम आगे पंक्ति में दे दिया तो ब्राह्मणा ये मु ब्राह्मण का अर्थ मुख तो ये सब ये हो गया ब्राह्मण हो गया विशेष्य विशेषण देते हैं अनेक तार्किक कुबुद्धि अनेक तार्किण तो यह कुबुद्ध यहाँ तक तो हो गया तो अनेक तार्कि इसमें क्या समस्या हो जाएगा कर्मधारे आगे तुबुद्धय षष्टि हो गया आगे तेन विचाता तो हो गया अनेकताकिबुद्धि तो ये हो गए अन्य पदार्थ तो क्या हो जाएगा ब्राह्मण मुनमी प्रमाणन उपपन्न उपपन्नम, उपपन्नम।, उपपन्नम ज्ञात प्राप्त प्रमाण से प्राप्त होने पर भी क्या प्राप्त होता है कहते हैं आत्मीक विज्ञानम प्रमाण आत्मिक विज्ञान में प्रमाण कौन है श्रुति तो आगम प्रमाण से प्राप्त हुआ और असकृत उच्च मानम बार बार ये बात कहा जाएगा कि आत्मा एक है वही ब्रह्म है वही जगत अधिष्ठान जो प्रत्येगात्मा है प्रत्येक उपनिषद में यही बात मिलेगा सारे वेदगात तात्पर्य इसी में है इसलिए कहते हैं असकृत उच्यमानमजु बुद्धिनाम ब्राह्मणानम कोई कुटिल बुद्धि नहीं है अर्थात ये तो इस मार्ग में चला है कि इसको स्वीकार करने के लिए परमात्मा का अनुभव करने के लिए ही चला है तो फिर भी कहते हैं चेतसी न आधीयत अंजसा शीघ्र नहीं आ जाता है बुद्धि में यद्यपि उद्यम करते हैं किन्तु बुद्धि शुद्ध है होने पर भी विरुद्ध मत श्रवण होने से भी संशय हो जाता है तो अर्थात ऐक्य मत इसको भी स्वीकार करते हैं किंतु वो लोग सब ऐसा कहते हैं ये सुनने से संशय हो जाता है इति तत्प्रतिपादन ये संक्षिप्त शारीरिक आकार का यह प्रसिद्ध श्लोक है पुरुषापराध मलिनाधीषणा निरवद्य चक्षदया नफलायभु विषया बवती श्रुतिसंभवा तो तथा इस प्रकार के पुषापराध मलिना धीषणा पुरुष से अपराध तेन मलिना धीषणा बुद्धि पुरुष का ये बुद्धिमलिन हो गया मलिन हो गया अर्थात ये सब नाना श्रवण करके सब में ग्रस्त हो गया मलिनाधीषणा निरव्य चक्षुरुदयापीधी उदयाथा वहाँ एक दृष्टांत देते हैं भरछू दृष्टांत अर्थात भरसू राजा का मंत्री था किंतु सेनापति इत्यादियों का कपट व्यवहार से उसको राजा ने निकाल दिया निकाल दिया नहीं शायद उसको निकाल दिया राजा और सेनापति लोग जिनको निर्देश दिया गया इनको निकाल दीजिए वो लोग उसको बोल देगा आप उसको अरण्य में लेकर के मार दीजिए किन्तु वो लोग मारे नहीं अच्छा व्यक्ति है तो फिर बाद में वो आता है भरछू आता है जब नगर में आता है तो सेनापति लोग लगा देता है कि नजदीक में ना आए राजा के पास ना आए वो किंतु दूर में रह के राजा को राजा जाता है देखने के लिए क्या सत्य में है उसका सेनापति इत्यादि कहते हैं ये उसका प्रयत्न है अभी राजा उसको दूर से देख रहा है व्यक्ति को तो देख रहा है राजा को राजा जो व्यक्ति को देख रहा है किस देख रहा है चक्षु से देख रहा है, देख रहा है। राजा का चक्षु में कोई दोष नहीं है प्रमाणगत दोष नहीं है वो देखता है किंतु अभी देखने पर भी उसको स्वीकार नहीं करता ये भर्चू मनुष्य शरीर वाला मनुष्य ही है ऐसा स्वीकार नहीं करता अभी इसमें प्रमाणों में तो कोई दोष नहीं है चक्षु तो ठीक है देखता है तो क्यों देखने पर भी ग्रहण क्यों नहीं करता कहते हैं मलिना मलिनाधीषणा उसकी बुद्धि मलिन हो गया मलिन कैसे हो गया दूसरों को कुबुद्धि से प्ररोचना से दूसरों लोग बताए ये प्रेत है तो इस प्रकार की अर्थात तो उसके बुद्धि दूषित तो हो जाने से प्रमाण जो पदार्थ को उपस्थित तो करवा रहा है उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है निरवध्य चक्षुदयापी तथा तो यथा उसका चक्षु निरवध्य निरवध्य का अर्थ निर्दुष्ट अवध्य दोष निरवध्य निर्दुष्ट उसका चक्षु निर्दुष्ट है ग्रहण करता है मनुष्य को किंतु न फला भर्चु विषया भवति भर्चु विषया बुद्धि फल नहीं दे रहा है सोच रहा प्रेत तो है ये मनुष्य है ऐसा अगर निश्चय हो जाएगा तो भर्चू को ग्रहण कर लेगा राजा किंतु फल नहीं होता है अर्थात ये भर्चू है मनुष्य है ऐसा ग्रहण नहीं कर रहा है तो आगे दार्शन दिखो कहते हैं श्रुति संभवापितु तथात्मनिधि आत्मनि आत्म विषय का बुद्धि श्रुति संभव श्रुति प्रमाण है जैसे राजा का चक्षु प्रमाण है इसी प्रकार की श्रुति प्रमाण है प्रमाण से ये आत्मा होती है उदय होती है अर्थात आत्मा एक है तो होने पर भी ये संशय रहता है संशय क्यों पुरुष अपराध इसलिए वेदांत का मुख्य मत में जिस समय में प्रथम बार श्रवण किया उसी समय में ही ज्ञान हुआ जब राजा प्रथम बार भर्सू को देखा तो भर्सू को देखा ना उसका प्रेत को देखा प्रथम बार भी वो तो भरसू ही देखा ना तो प्रथम बार जब वेदांत तो महावाक्य श्रवण करेगा वही प्रथम बार में ही उसको ज्ञान हुआ ज्ञान होने पर किंतु भीषण मलिना हो जाने से उसमें संशय लाता है जैसे राजा तो प्रथम बार चक्षु से देखा भरसू को किन्तु ये जो कुबुद्धि वालों का प्ररोचना से इसको सत्य नहीं मान पाता है तो वहां कहते हैं श्रुति सम्भवा आत्मनिधि तथा तो अर्थात अर्था ये संशयग्रस्त हो जाता है क्यों हमारी बुद्धि मलिना होगी तो बुद्धि मलिना यहाँ कहते हैं ऋजु बुद्धि ब्राह्मण अर्थात तो चित्त में मल नहीं है किंतु ये नाना मत श्रवण करके ये सब अर्थात संशय हो जाता है ये जो वेदांत भाष्य इत्यादि ये उनके लिए है जिनका चित्त में वासना नहीं है वासना नहीं होने पर भी अन्य दर्शन श्रवण करके जो संशय होता है उतने मात्र को यह सब दूर करेगा उसका मुख्य कार्य यही है तो यहाँ कहते हैं कि ब्राह्मणानं चेतसी न आधियते अंजसा अर्थात तो एकाएक बैठ नहीं जाता है इति इसलिए तत्प्रतिपादने तो तो उसका प्रतिपादन करने में आदरवती आदरवती श्रुति उसमें तात्पर्य तात्पर्यपूर्ण होकर के कह रही है कि यही आत्मा एक ही है वही जगत अधिष्ठान पुना है पुनः पुनः आह श्रुति बार बार कह रही है प्रविष्टो रूपं रूपं रूपं रूपं प्रतिरूपो प्रतिरूपो भुवन यथा दृष्टांत देते हैं अग्नि ही एकः भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो तथा एकः प्रविष्ट रूपं रूपं प्रतिरूपो बिश्च देते हैं यथा एक अग्नि अग्नि तो एक ही है भुवनम प्रविष्ट भुवनम इम लोकम यह लोक प्रविष्ट इसलिए जब तर्क संग्रह में तेज का विभाग करते हैं चार प्रकार के कहते हैं भौम दिव्य औदर्य आकर और भौम के लिए क्या कहते हैं तो ये बन्ही बन्यादि कम त बन्ही भौम अर्थात पृथ्वी में होने वाले इसलिए कहते हैं भुवनम प्रविष्ट प्रविष्टः नया एक लोग इसको कहते हैं अर्थात यह लोक में ये प्रविष्ट है रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव यह लोक अर्थात ये जो दाह्य पदार्थ काष्ठादी रूपम रूपम वो दाह्य पदार्थ का आकृति जैसे है ऐसे ही प्रतिरूपो बभूव बभूव का कर्ता कौन हो जाएगा अग्नि अग्नि प्रतिरूप हो गया बहुव लीट का रूप दे दिए भवती इस अर्थ अर्थात दाह्य का आकार जैसा है अग्नि का आकार ऐसे ही हो जाएगा रूपम रूपम अर्थात उपाधि का आकार जैसे उपाधि या दाह्य पदार्थ दाह्य पदार्थ का आकार जैसे हो जाएगा प्रतिरूपम अर्थात रूपम रूपम प्रति प्रतिरूप दाह्य का आकार जैसा है अग्नि का आकार ऐसे ही दिखेगा का आकार जैसा है अग्नि ऐसे ही दिखे इसी प्रकार की दृष्टांत हो गया दृष्टांतिक मेहता था एक है सर्वभूतांतरात्मा सर्वेशा भूतानाम अंतरात्मा एक हो होने पर भी रूपम रूपम प्रतिरूप यहाँ आत्मा के लिए उपाधि कौन हो जाएगा वहाँ तो दाह्य काष्ठ था अग्नि के लिए अंतकरण अंतकरण उपाधि के अनुसार नाना दिखेगा अंतकरण जैसा संस्कार वाला है उसी प्रकार की वो आत्मा भी दिखने लगेगा जैसे दर्पण में होने वाला सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण बड़ा छोटा काला स्वच्छ इसको लेकर के प्रतिबिंब हो जाता है रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च और बाहर भी व्यापक भाष्य में अग्निर्थैक एव प्रकाशात्मा सन भुवनम अस्मिन् भूतानि इति इमं प्रविष्टो भूतान अयक प्रविषो अ दृष्टान्त अग्निमा सामस कैसे कहेंगे एक एव आत्मा, आत्मा।, आत्मा यस्य तो अग्निर्यथात्मा अर्थात स्वरूप अग्नि का स्वरूप प्रकाशी है सन प्रकाशात्मा सन भुवन भुवन का विग्रह देते हैं भवंति भूतानी इति भुवनम जिसमें सारे भूत होते हैं भुवनम अयम लोक यह अयम लोक तम इम प्रविष्ट इस लोक में अग्नि प्रवेश किया है उपलब्ध होता है रूपम रूपम प्रति तो जो जो सब दाह्य पदार्थ है दाह्य पदार्थ में वो प्रकट हो जाता है विद्यमान तो है सर्वत्र रूपम रूपम प्रति रूपम रूपम उपाधि प्रति उपाधि के प्रति उपाधि हो गया दारुवादिदम प्रति दारु दारू इत्यादि जो दाह्य है दाह्य का जैसे आकृति जैसा उसका आकार उसी प्रकार की अग्नि भी दिखने लग जाता है टीका में पूर्व पृष्ठा में है प्रतिरूप उपाधि धर्मके ही दारुणी तद्रूपो तदूपो बन्नीरपी इत्यर्थः प्रतिरूप जो मंत्र में शब्द है उसका अर्थ कहते हैं उपाधि सदृश उपाधि हो गया दाह्य का धर्मके के अगर चतुष्कोण है तो चतुष्कोणादिधर्म के बहुव्री हैं कूत्र से आएगा शेषाद विभाषा चतुष्कोण्वादि धर्म के ही दारूणी दारुणी में नकार की सूत्र से आएगा क्या सूत्र इकोची विभक्तो दारुणी तद्रूपो बन्हीं री लक्ष्यते तो बन्ही भी उसी प्रकार के चतुष्कोण हो जाता है हो जाता है अर्थात तो लक्ष्यते इसलिए कहते हैं ऐसे लगने लगता है बन कोई चतुष्कोण वास्तव में नहीं है भाष्य में प्रति तत्र, तत्र प्रतिरूपवान दाह्य भेदेन बहुविधो तत्र तत्र तत्र तत्र बहूव तर्थात काह्ये प्रतिप्वान्न तदपक को प्राप्त कर है रूपम रूपम प्रति इति प्रतिरूप अग्नि हो जाता है कैसे कहते हैं दाह्य भेदेन बहुविधो बहूव दाहिया जो काष्ठादि उसका जैसे आकार है बनी भी इसी इस प्रकार की दिखता है एक तथा सर्व तथा एक भूतानात्मा सर्व भूता आत्मा सभी भूतों का अभ्यंतर अंतर्यामी सभी में विद्यमान है अति सूक्ष्म दारुवादीसुव सर्वदेह प्रति प्रविष्टवाद प्रतिरूपो बभूव बहिश्च स्वेन अविकृतेन रूपेण आकाशवत अच्छा। आत्मा अति सूक्ष्म दारू आदिषु इव सर्वदेह प्रति जैसे काष्ठादि में तदा हो गया इसी प्रकार की यहां के यहाँ सर्वदेहं प्रति प्रविष्टवाद प्रत्येक देह में प्रविष्ट है देह में अर्थात अंतःकरण बुद्धि में प्रविष्ट है उपलब्ध होता है इसलिए प्रविष्ट कह दिया गया प्रतिरूप बभूव तत्वद्रूप हो जाता है ये उपाधि का जैसे स्वरूप होता है उपहित तो ऐसे दिखने लगेगा उपाधि दर्पण उपहित तो जो उसमें प्रतिबिंब हो जाता है तो दर्पण जैसा है प्रतिबिंब ऐसे दिखने लगेगा इसी प्रकार की यहाँ उपाधि जैसा है आत्मा भी उसी प्रकार की अनुभव होने लगेगा बहिश्च बहिष्च अर्थात ये प्रतिबिंबित तो नहीं होकर के अपना वास्तव स्वरूपों में स्व अविकृतेन अविकृतेन रूपेण आकाशवत स्वरूपेण दिया ब्रैकेट में अपना जो अविकृत रूप है उस रूपेण तो सर्वदा विद्यमान है घटाकाश मठाकाश करकाकाश हो जाने से आकाश का स्वरूपों में कोई विकार नहीं हो जाता है इसी प्रकार के मानने लगेंगे कि हम भिन्न व्यक्ति है वो सब भिन्न है भिन्न है इस प्रकार मानने से भी वास्तव में कोई भेद नहीं हो जाता है ये एक दृष्टांत हो गया अग्नि का दृष्टांत। तो व्यापक पदार्थ होने पर भी उपाधि भेदाद भेदो दृश्यते इसी प्रकार के दूसरा दृष्टांत देते हैं तथा अन्यों दृष्टान्त दूसरा दृष्टान्त भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो एकस्तथा वायुर्थको भुवन रूपं रूपं प्रतिरूपो सर्वभूतात्मा समान है वहाँ अग्नि था यहाँ वायु है वायु यथा एक भुवन प्रविष्ट ये उपलब्ध होता है अंतरिक्ष में रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव जिस जिस पदार्थ में इसमें इसको बद्ध करेंगे कहेंगे कि उसमें उसमें वायु बद्ध हुआ उतने उतने आकार दिखेगा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभू वायु बद्ध हो जाता है कहते बच्चे लोग बैलून उसको हिंदी में क्या कहते हैं बैलून को अच्छा बच्चा तो गुब्बा आकार हो जाता है इसी प्रकार के सर्वभूतांतरात्मा एक है प्रतिपम रूप अंतकरण उपाधि जैसा है उसी प्रकार के और अपना अभिकृतस्व में असंगस्वरूप तो ऐसा ही सर्वदा है भाष्य में वायुर्यथक इसमें ठीक है वायुर्यथक इत्यादि प्राणात्मना देहेश् अनुप्रविष्टो ऊप प्रतिपो बभूव प्राणूपेण प्रत्येक देह में ये अनुप्रविष्ट अनुप्रविष्ट अर्थात देह सृष्टि अच्छा देह होगा तो उसमें फिर प्राण का प्रवेश होगा शायद उपनिषद में भी ऐसे ही बताया जाता है पहले तो मातृगर्भ में शरीर बनेगा आगे तो कई महीना के बाद फिर प्राण आएगा शायद पंचम अथवा कुछ ऐसे महीना में प्राण आएगा प्राण प्राणात्मना देहेशु अनुप्रविष्ट प्रत्येक देह में ये प्रवेश करता है प्रवेश करके वो देह का आकार अनुसार ये प्राण भी उसी में अर्थात तत्त आकार होता है रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव बभू समानम इस प्रकार बभू बेती स बेत्यादि साठ बहू बेती आगे ब्रैकेट में स बेत्यादि इतना पाठ है बभू के आगे पाठ ब्रैकेट आरम्भ हुआ सौ लिखा गया फिर आगे बेतियादि, आगे फिर सै समानम अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। बेतियादि बेत्यादि इतना ब्रैकेट में है अच्छा ठीक तो बेतियादि सौ बेतियादि हाँ इसको नहीं लेकर के महाराज जी शायद कहें कि बभू बेती पूर्व में है सौ आगे मानम समानम और अगर ब्रैकेट वाला पार्ट लेंगे तो तो इति वा इत्यादि समानम इस प्रकार के विकल्प पाठ उपलब्ध है तो जैसे अग्नि के विषय में कहा गया था इसी प्रकार की अर्थात ये वायु रूपों में भी कहा गया आगे आगे टीका में अभी पूर्व पक्ष रहा है आप कह दिए कि परमात्मा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप हो गया प्रत्येक अंतःकरण के अनुसार इसका रूप बन गया अंतःकरण जब सुखी दुखी होगा ये परमात्मा भी सुखी दुखी होने लगेगा क्योंकि उसके साथ एक हो गया ये शंका ला रहा है टीका में परमात्मा दुखी सियात दुख भिन्न पाठ बाहर है दुखा ब्रैकेट में ख तो ब्रैकेट का अंदर वाला पाठ लेने के लिए महाराष्ट्री कहे हैं तो भिन्नत्वाद क्योंकि परमात्मा दुखों के साथ अभिन्न नहीं दुखी के साथ अभिन्न होता है मतलब अभिन्न मानता है ये जीव तो परमात्मा दुखी सियात क्यों हेतु है देते हैं दुख भिन्नत्वाद ब्रैकेट का अंदर वाला पाठ लेंगे दुख अभिन्नवाद ibaiba... क्या चीज मतलब खा में ब्रकेट है और खियो बाहर है अच्छा शायद महाराज जी खियो पाठ लेने के लिए बोले थे तो इसलिए शायद बाहर ही हो गया इसको जो जो त्याज्य उसको फिर अंदर कर दीजिए जो ग्राह्य हो वही अब सामने में आ जाए ठीक है तो परमात्मा दुखी दुखी स्याद दुखी भिन्न लोक अवत पक्ष क्या हो गया परमात्मा साध्य दुखीत्व अथवा दुखम तो दुखी अभिन्नत्व लोकवत लोक अर्थात लोक जो जीवस तो जैसे दिखते हैं तो उसमें दुखी अभिन्नत्वम लोग दुखी दिखते हैं तो होने से दुखी हो जाते हैं तो परमात्मा भी इसी प्रकार की दुखी अभिन्न परमात्मा होने से दुखी अभिन्न परमात्मा कैसे कहते आप कह दिए मंत्र कह दिया तो रूपम रूपम रूप रूप प्रतिपे तो होगे तो परमात्मा भी दुखी हो जाएंगे पूर्वपक्ष अनुमान दिया सिद्धां इसके लिए एक कह रहा है भाष्य में एकत्में संसार दुखीव पर सियादी सियादी पाठ नए मैं सियादी प्राप्त अतईद परमात्म सर्वात्म तत्सर्वभूत अंतरात्मा होने पर संसार दुखी तम पर क्योंकि वही तो एक ही आत्मा हुआ तो संसार दुखी तसार तज्जन्य जो दुख तद से अस्थित दुखी तस्व संसार दुखीत्व परमात्मा का ही होगा क्योंकि वही तो है सभी में परस हो जाएगा अर्थात आपत्ति होगी इतना प्राप्त अतईद उच्यते परमात्मा दुखी हो जाएगा यह आपत्ति होने से उतर देते हैं सूर्यो यथा यथा सर्व न एकस तथा सर्व सूर्य यहाँ सर्वोक चक्षुर्िप्यतेकथाताक्षुर्सूर्य नक्षुष बाह्य दोष लिप्यते तथा एक सर्वभूतांतरात्मा लोक दुखे न लिप्यते बाह्य बाह्य सन यथा जैसे सर्वलोक चक्षु सूर्य सर्वलोक चक्षु अर्थात चक्षु का, अनुग्रह का देवता सूर्य तो सूर्य है तो भी चक्षु अपना कार्य सिद्ध कर पाएगा अभिषेक प्रकाश कर पाएगा अगर सूर्य का अनुग्रह अनुग्रह नहीं है तो फिर चक्षु का चक्षुष्ठ ही चला जाएगा इसलिए कहते हैं कि जिसका होने से जो कार्यक्षम होता है जो नहीं होने से कार्यक्षम नहीं हो पाता है वही उसका मुख्य कह दिया जाएगा इसलिए कहते हैं कि सूर्य सर्वलोक से चक्षुर क्योंकि सूर्य है तभी अर्थात ये चक्षु पदार्थ ग्रहण करेगा सूर्य दो प्रकार की होगा ऐ तो बाह्य प्रकाश देगा और अनुग्रह का देवता भी होगा ये दोनों प्रकार की लोक चक्षुर न लिप्यते सर्व लोक चक्षु होने पर भी लिप्त नहीं होता है किससे नहीं होता है कहते हैं चाक्षुष बाह्य दोषे ही दृष्टाओं का जब ये चाक्षुषोष बाह्य दोष ये दोनों प्रकार के दोष से ये सूर्य लिप्त नहीं होता है दोष अर्थात चक्षुर्जन्य ज्ञान से दोष मान लेता है ये ऐसे आज दृश्य हम ग्रहण हो गया हमसे तो कहते अंतकरण मलिन हो गया इस प्रकार कहेगा और बाह्य दोष बाहर पदार्थ में जो सब ये दोष है सूर्य बाहर पदार्थों को प्रकाश करता है करने से चक्षु उसको ग्रहण किया तभी बाहर पदार्थों को सूर्य जो प्रकाश करता है उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश किरण गिरता है उसके द्वारा सूर्य कोई मलिन नहीं हो जाता है यहाँ दृष्टान्त का वह तात्पर्य दूसरा हो गया जो दृष्टा है वो चक्षु जिसमें सूर्य अनुग्रहक है तो वो चक्षु के द्वारा विषय ग्रहण करके तो कहेंगे कि ये सूर्य का अनुग्रह होने से ये विषय ग्रहण हुआ तो सूर्य भी अर्थात सूर्य भगवान भी उसमें भागीदार हो जाएंगे दोषी वो भी हो जाएंगे तो कहते हैं कि वो भी नहीं होता है न लिप्यते, दोनों प्रकार दोष से वो दोषी नहीं होता है बाहर विषय प्रकाशन में अर्थात चाहे वो पद्म पुष्प को प्रकाश करे चाहे अथवा कोई मल को प्रकाश करे सूर्य के सूर्य में कोई दोष नहीं होता है इसी प्रकार की अनुग्राहक में तो उपस्थित हो करके भी सूर्य अनुग्राह को सूर्य मलिन नहीं हो जाता है ये जीव का अंतःकरण चाहे मलिन हो सकता है ऐसे दृश्य आज ग्रहण कर लिया तो अच्छा नहीं लगता है वो कह सकता है किंतु सूर्य अनुग्रह का देवता वो लिप्त नहीं होता है इसी प्रकार के तथा एक सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते तो सभी भूतम का वही अंतरात्मा अंतरात्मा अंतर्यामी रूपेण भी है अधिष्ठान रूपेण तो पूरा जगत का है न लिप्यते केन न लिप्यते लोक दुखे न यद्यपि सभी भूतमे यही परमात्मा है अधिष्ठान रूपेण और लोक दुख ये अंतकरण उपाधि का धर्म हो गया तो ये उपाधि अध्यस्त हुआ ये अध्यस्त पदार्थ से अधिष्ठान आत्मा ये कभी लिप्त नहीं होता है तो रज्जु में दिखने वाला सर्प अगर बहुत भयंकर होगा विषाक्त तो होगा अथवा बिल्कुल भयंकर नहीं है जो ये कभी कभी यहाँ दिखता है तो बरसात का दिन में दिखता है ना एक सर्प तो उसमें कोई विषय नहीं होता है तो चाहे रज्जू में दिखने वाला वो बरसात का समय का विषहीन सर्प हो अथवा भयंकर सर्प हो वो दोनों के प्रकृति से और रज्जु कभी विषाक्त अथवा कुछ नहीं हो जाता है लोक दुखे न अध्यस्त न अध्यस्त लोक दुखों के द्वारा लोक दुख अर्थात लोके अनुभव अनुभूत या दुखम उसके द्वारा यह जो अंतरात्मा न लिप्यते बाह्य बाह्य अर्थात तो बाह्य सन यहाँ पुंगलिंग दे दिया बाह्य सन अंतरात्मा का विशेषण दे दिया अर्थात यह पर अंतरात्मा अध्यस्थ से भिन्न होने से लिप्त नहीं हुआ अधिष्ठान कभी अध्यस्त का अणुमात्रेण अभी स न संबते इसी प्रकार की अध्यासभाष्य में भगवान भाषाकार कहते हैं अर्थात हमारा वास्तव स्वरूप हम वास्तव तो वही है हमारा वास्तव स्वरूप कहने का अर्थात यहाँ अभेद सृष्टि हम वास्तव तो वही है ये सुख दुख में हम ले मानो होते नहीं है कोई ठीक अच्छा भाष्य सूर्यो यथा चक्षुष आलोकेन उपकार कुरन सूर्य चक्षुसः उपकार कर्वन चक्षु का उपकार करता है कैसे आलोक न बाहर पदार्थ को अर्थात तो प्रकाशित तो करता है आलोक दे करके तो ये सूर्य उपकार किया मूत्र पुरुष आदि असूचि प्रकाशन मूत्र पुरुष ये असूचि का भी प्रकाश कर देता है तो चाहे वो कभी सुंदर पदार्थ के भी प्रकाश करेगा और असूचि पदार्थ के भी प्रकाश कर देगा करते हुए तदर्शिन् सर्वलोकस्य चक्षुरपी सन दो बात कह दिया वो पदार्थ को देखने वाले जो सर्वलोक का प्राणी उनका चक्षुरपी सन चक्षु भी सूर्य है चक्षु अर्थात चक्षु का अनुग्राहक देवता होते हुए भी दो बात कहते हैं बाहर का विषय को प्रकाश किया और चक्षुरपी सन अर्थात तो चक्षु का अनुग्राहक देवता भी हुआ होने पर भी चाक्षुषेर असुच्यादि दर्शन निमित्तेर आध्यात्मिकेर पाप दोषे बाह्य असुच्यादि संसर्ग दोषे ही न लिप्यते दो पदार्थ के साथ लिप्त नहीं होता है दो पदार्थ चाक्षुषेर असुच्दि दर्शन निमित्तेर आध्यात्मिके ही पाप दोषे ही समान अधिकरण सब है चक्षुष क्या ग्रहण किया असूचियादि दर्शन यह असुचि आदि दर्शन निमित्त है जिस पाप का वो पाप आध्यात्मिक है वो जीवों को भी लगा कि ऐसे आज हमसे पाप दर्शन हो गया पाप दोषे ही ये भी सूर्य इसमें अनुग्रह अनुग्राहक हुआ और दूसरा बाह्य बाह्य क्या करता है सूर्य कहते हैं आदि संसर्ग जो मूत्र पुरुष आदि असूचि का प्रकाशन किया ये दोनों प्रकार की दोष सूर्य में नहीं आता है असूचि आदि का प्रकाश किया सन्निकर्ष हुआ तो असुचि आदि को प्रकाश करने में भी सूर्य में कोई दोष नहीं आया और जीव जब निषिद्ध पदार्थ का ग्रहण करता है सूर्य अनुग्राहक देवता होकर के तो भी सूर्य में कोई दोष नहीं आया दृष्टांत हो गया दार्ष्टांतिक एक संवभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य इसी प्रकार की तथा एक, हसन, एक होता हुआ सर्वभूत अंतरात्मा वही वास्तव है लोक दुख न, न लिप्यते लोक दुख अर्थात यह जो अंतकरण में अनुभव होता है दुख अज्ञानियों को तो उसमें ये लिप्त नहीं होता है हेतु है देते हैं बाह्य उसे भिन्न है अधिष्ठान है अधिष्ठान अध्यस्त का दोष गुण से लिप्त नहीं होता है टीका में अविद्यांग प्रतिबिंबित चिधातुर्ज्ञो भ्रांतो भवती अविद्या में प्रतिबिंबित चिद्धातु चैतन्य अज्ञ अज्ञानी अविद्याम प्रतिबिंबित अविद्या में प्रतिबिंबित होकर के वो अज्ञ भ्रांत होगा भ्रांत होगा अर्थात तो स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा नहीं होने से आगे विक्षेप आवरण हो गया अविद्या आवरण कर दिया स्वरूप को आगे विक्षेप करवाया अन्य अन्य पदार्थ उपाधि के साथ आध्यात्म कराया तो भ्रांत हो गया अविद्या अविद्या का कार्य हो गया भ्रांति अविद्या पहले होने से आवरण हुआ आवरण होने से विक्षेप हो हुआ विक्षेप को भ्रम कहा जाता है अन्य रूप का अनुभव होना इसको भ्रम कहा जाता है सुसुप्ति में कोई भ्रांति होती है नहीं होती है आवरण है है तो अविद्या का प्रथम कार्य आवरण आगे भ्रम करवाएगा विक्षेप होने से भ्रम इसलिए अज्ञा अब भ्रांत हो गया भ्रांत हो गया नाना द्वैत भेद का दर्शन किया भेद दर्शन होने से किसी में शोभन बुद्धि और किसी में द्वेष बुद्धि होने से भ्रांत कामादि दोष प्रयुक्त कर्म कुरुते अभी शोभन अशोभन बुद्धि हो करके शोभन बुद्धि जिसमें हो गया उसका प्राप्ति अशोभन बुद्धि जिसमें हुआ उसका परिहार ये सब के, ये सब सिद्धि के लिए कर्म कुरुते तन निमित्त से दुखम स्वात्मनि अध्यक्षती कर्म करेगा और कर्म से जो दुख होगा वो मेरे को दुख हो रहा है ये प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना होता है और सबसे कठिन परिश्रम जो कहेंगे ये सब मैं लगे रहूँ महान दुख किंतु अगर शास्त्र से दुख होता है तो बहुत ऊंचे स्थिति है और संसार से कोई पदार्थ से दुख होता है तो अर्थात अभी वहाँ सत्य तो बुद्धि और हो गया तो इसी में मन लगाने से जो दुख होता है जो इसको सहन करना आरम्भ करेगा वो गति शीघ्र होगा ये मानना होगा दुखम स्वात्मनी अध्यवश्यति परमात्मा तो निरविद्यवाद दुख साधन शून्यवात न दुखी परमात्मा निरविद्य परमात्मा निरविद्य समास कैसे कहेंगे निर्गता अविद्या यस्मात् स परमात्मा निरविद्य तस् भाव निरविद्यम अविद्या होने से दुख हुआ अविद्या नहीं है तो दुख का साधन था अविद्या परमात्मा तो निरविद्यवात दुख का साधन शून्य हो गया दुख का साधन क्या था अविद्या तो दुख साधन अविद्या शून्यत्वात इसलिए न दुखी परमात्मा दुखी नहीं होगा तत्व न प्रयोजको हेतु पूर्व हेतु दिया था दुखी अभिन्न बाश्व में जो अनुमान था परमात्मा दुखी क्यों दुखी अभिन्न होने से सिद्धांत कहते कि दुख का साधन ही नहीं है परमात्मा में इसलिए दुखी कहां होगा ततो न प्रयोजक हेतु होयोजक नहीं है अर्थात हेतु में अनुकूल नहीं है लोक लोक अविद्या भाष्य में विद्याया स्वात्मनी अध्यस्त स्वात्मनि अध्यस्थतया काम कर्मोद्भव दुखम अनुभवती लोको ही लोक मनुष्य अविद्या से अपने में स्वात्मनि तया अपने में अध्यस्त करता है काम कर्म त तो कामना का अध्यास करता है उसका पूर्ति के लिए अभी कर्म करता है कर्म से अभी दुख होने लगा दुखम अनुभवते ये सभी ही हो गया काम कर्म दुख क्यों हो गया कहते अविद्या होने से प्रथमे अविद्या अध्यस्त हुआ अविद्या कारण से आगे काम हुआ अविद्या के चलते काम का अध्यास हुआ ये अविद्या कैसे अध्यास हो गया अविद्या अध्यास कौन करवाएगा स्व निर्वाहक कितने बार विचार कर ले अविद्या स्वयं ही अध्यस्थ हो जाती है तो इसलिए कहते ना कोई पूछेगा तो ये अज्ञान आया कैसे भ्रमण में कहें ये अंतिम प्रश्न इसका उत्तर दे देंगे तो आप आगे और प्रश्न नहीं पूछना चाहिए ये आप पहले प्रतिज्ञा कर लीजिए तो कहेगा नहीं, नहीं प्रश्न तो कोई निश्चय नहीं आगे फिर प्रश्न होगा कहते तो फिर इसका उत्तर नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसका उत्तर कोई शब्द से नहीं होगा ये तो जब अनुभव होगा तभी तो कहेंगे कि हाँ विद्या वास्तविक अध्यस्थ है अच्छा भाष्य में आ दुखमु न तो सा परमार्थतः स्वात्मनी यह जो दुख है ये परे आत्मनी नहीं है यथा रज्जु सुप्ति सुक्ति का उखर नग गगनसु सर्परजतकमला न रज्जुआदीना स्वतः दोसूपाणी यथा जैसे से रज्जुसुक्ति का उखर गगन चार दे, दे। उखर उसर सकते हैं जो हम रुद्री में शव को ख कहते हैं ना तो यहाँ भी शव को ख हो गया बड़े महाराज जी किन्तु यहाँ टिप्पणी में पाठ है स बड़े महाराज जी लिए नहीं तो उखर रखे हैं ऐसे रज्जु का उसर उषर मरुस्थला गगन ये चार में यथाक्रम सर्प रजत उदक मल रज्जु में सर्प सुक्तिका में रजत उसर देश में मरुभूमि में उदक जलम गगन में मल ये सबका जब अभ्यास करता है अविद्या के चलते न रज्जुआदीना स्वतः दोष रूपाणी सन्ती अधिष्ठान में स्वतः कोई दोष नहीं आ जाता है टीका में संसर्गिणी विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्तवाद दोषव विभाव्य संसर्गी अधिष्ठान संसर्गी संसर्गी हो गया। अर्थात अधिष्ठान के साथ अध्यस्त का संसर्ग हुआ संसर्ग संबंध अभी अधिष्ठान के साथ अध्यस्त का संबंध हुआ इसलिए अधिष्ठान हो गया संसर्गी तस्मिन संसर्गिणी विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्ता विभाव्य अधिष्ठान में जैसे अधिष्ठान हो गया रज्जु उस रज्जु में विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्त बना दो शब्द होने में अभी है सामने में रज्जु किंतु विपरीत बुद्धि सर्वत्व प्रकारी का बुद्धि हो गये ये हो गया विपरीत बुद्धि विपरीत बुद्धि का अध्यास ये बुद्धि का अध्यास है ये ज्ञानाध्यास है अर्थाध्यास है ज्ञानाध्यास कहेंगे विपरीत बुद्धि अध्यास ज्ञानाध्यास यही निमित्त बना अर्थात तो ज्ञानाध्यास निमित्त से तद तद जो संसर्गी जो सामने में रज्जु है वो दो शब्द विभावते सामने में तो रज्जु था अभी ज्ञानाध्यास हो गया सर्पाध्यास होने से अभी जो सामने में रज्जु है वो दो शब्द सर्प जैसा दिखने लग जाएगा तो ये दो शब्द अर्थात अर्थाध्यास हो गया तो ज्ञानाध्यास हेतु तो अर्थाध्यास ये कार्य तो कहेंगे ज्ञानाध्यास पहले होता है अर्थाध्यास बाद में होता है किन्तु यहाँ अध्यास ये दोनों एक ही साथ ही होते हैं किन्तु संस्कार उसी प्रकार होने से ज्ञानाध्यास को पहले कारण तेनों मान लेते हैं वास्तविक तो ज्ञानाध्यास कारण नहीं होता है ज्ञानाध्यास का जो संस्कार है वो कारण है जिसके चलते ज्ञानाध्यास हो जाता है तो ज्ञानाध्यास होने से अर्थाध्यास ये हो जाता है अच्छा स्वरूप स्वरूप अच्छा यहाँ रहने देते हैं यार पंक्ति है एक लम्बा आज यहाँ तक कल अष्टमी अवकाश रहेगा आज तो श्रावण मास का अंतिम सोमवार इसलिए और सप्तमी अच्छा और एक सोमवार आएगा चलिए महान पुण्य का बात है <laughs> क्योंकि और एक सोमवार अगर मिल रहा है तो शिव जी की कृपा पांच आया अच्छा अच्छा ये ठीक उसका बाद दिन पूर्णिमा के बाद दिन आ गया था ठीक है तो चलिए आज जैसे भी हो आज सोमवार है इसलिए 10 बजे सभी उपस्थित हो उत्साह के साथ ओम सं मित्र सं वरुण संगो भगव स न